विधि विधि का लक्षण कहा गया अज्ञातार्थ ज्ञापक वेदभाग वो विधि तो अज्ञातार्थ ज्ञापक होगा वो अज्ञातार्थ को कहेगा जो अज्ञातार्थ की प्रमाणांतरण प्राप्त नहीं है इसलिए अज्ञात हुआ और जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध होगा अच्छा किंतु वो हो गया विधि जहां मानांतरण प्राप्त है विधि उसको उद्देश्य करके केवल गुण मात्र विधान किया जाएगा अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण से अर्थात वाक्यांतर से क्योंकि आगम का बात चल चलो है वाक्यांतर से कर्म प्राप्त है अभी ये सामने में जो वाक्य है वो उस कर्म को उद्देश्य करके केवल गुण का विधान कर रहा है गुण अर्थात द्रव्य देवता इसका विधान कर रहा है यथा दृष्टांत दे दृष्टान्त दध्ना जुहोती इत होम से अग्निहोत्र जुहुआत प्राप्तत्वात् प्राप्तवात्म प्राप्त है दधना जुहोति जुहोति में होम शब्द है हु धातु है hmm. तो होने से कहते हैं यहाँ जुहोति हवन का विधान नहीं हो रहा है हवन का विधान कहाँ से हुआ कहते हैं होम से अग्निहोत्र जुहुआत अन प्राप्तवात् अग्निहोत्र जुहुयात ये वाक्य के द्वारा होम पूर्व से प्राप्त है तो होने से अनेन अनेन अर्थात दधना जुहोति इति इस वाक्य के द्वारा अच्छा अग्निहोत्रम जुहुयात इति अने प्राप्त तो अग्निहोत्र जुहुयात इस वाक्य के द्वारा होम प्राप्त होने से होम उद्देश्यन जो प्राप्त है होम उसको उद्देश्य करके केवल दधि मात्र विधान किया जा रहा है दधना होमम भाव तो यहाँ होम का विधान नहीं होता है दधि का विधान हो रहा है दधना होम भाव तो यहाँ क्या हो गया अग्निहोत्र जुह यात एक वाक्य है दधना जुहोति दूसरा वाक्य है एक के द्वारा कर्म विधान एक के द्वारा गुण विधान किंतु कैसे गुण विधान अग्निहोत्र जुहुयात उससे प्राप्त है कर्म प्राप्त है हवन प्राप्त हुआ तो नुहती में तो है, तो पता है इसमें में किस पता पता इसमें में ये लेटा अच्छा, लेट।, लेट भी विधि को मान देते है ये तो उभयम अप्राप्तम जहाँ दोनों ही अर्थात तो कर्म भी प्राप्त नहीं है गुण भी प्राप्त नहीं है तत्र विशिष्टम विधते अर्थात एक वाक्य सामने में है वो वाक्य के लिए कर्म प्राप्त तो नहीं है और यहाँ गुण दिख रहा है जैसे यथा स्वमे न यजेत जैसे दधना जू होती है इसी प्रकार की सोमेय यजेत हो गया कोई कह देगा ये गुण विधि है अगर इसको गुण विधि कहेंगे तो इसका कर्मविधि कहाँ है प्रश्न होगा कौन सा वाक्य से कर्म प्राप्त हुआ याग जिसके चलते आप सोम गुण का विधान करेंगे कहते ऐसा तो कोई वाक्य नहीं है और अग्निहोत्र जुहया इसी प्रकार की सोमे नजेत में कर्म वाक्य और कुछ है नहीं कर्म वाक्य नहीं होने से कहते सोमे नजेत यह कर्म विधायक वाक्य भी होगा और गुण विधायक वाक्य भी होगा अगर एक ही वाक्य है सोमे यजेत इसी एक ही वाक्य से अगर दो चीज का विधान करेंगे तो वाक्य भेद दोष माना जाएगा क्योंकि मीमांसकों का मत में एक अर्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व एक अर्थ का प्रतिपादन जो करेगा उसको एक वाक्य कहेंगे एक अर्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व जहां किंतु दो अर्थ प्रतिपादन हो रहे हैं कर्म का भी विधान गुण रूप सोम रूपक गुण का भी विधान तो दो पदार्थ यहाँ कहा जाएगा तो एक अर्थ प्रतिपादक नहीं हुआ दो अर्थ का प्रतिपादक हो गया तो दो वाक्य मानना पड़ेगा तो अभी कहते हैं यथा सोमे न यजेत इति सोम याग ओर सोम गुण भी प्राप्त नहीं है याग कर्म भी प्राप्त नहीं है नहीं होने से विशिष्ट याग विधानम से, से तो उससे पहले प्राप्त नहीं है नहीं है उससे पहले गुण प्राप्त है ना ना ये वाक्य से पहले से नहीं है इसलिए कहते हैं कि यह वाक्य आने से पहले दोनों ही प्राप्त नहीं है इसलिए ये वाक्य दोनों का विधान करेगा ये वाक्य गुणों का विधान करता है इसे पता चलता है कहते कर्म भी विधान करना पड़ेगा अगर कर्म ही नहीं है गुण किसमें विधान करेंगे इसको कहते हैं ना जैसे व्याकरण में आता है ना ज्ञापक तो यह क्या सप्तमी विशेषण बहुब्रीह सप्तमी अंत बहु करने के लिए कोई सूत्र है क्या अनेकम अन्य पदार्थ कहते हैं अनेकम प्रथमांतम सप्तमी ये समास प्राप्त कहा हुआ कि आप सप्तमी विशेषणे बहुग्रह पूर्व निपात करेंगे सप्तमी विशेषण बहुभ्री हो ये पूर्व निपात कहता है ना समास विधान करता है hmm. पूर्व निपात करता है पूर्व निपात होगा कैसे समास कौन करेगा अनेक मन्य पदार्थ नहीं करेगा तो इसलिए कहते हैं ये ज्ञापक है कि सप्तमी अंत भी अनेक मन्य पदार्थ समास होता है नहीं होगा तो फिर ये कैसे पूर्व निपात कराएगा इसी प्रकार कहते है यह वाक्य जो सोमेन यजत यह कर्म का भी विधान करता है क्योंकि कर्मों का विधान नहीं करेगा तो ये वाक्य गुणों का विधान नहीं कर पाएगा तो इसलिए अभी सो यजेत कर्म का भी विधान करेगा और गुण का भी विधान करेगा तो वाक्य भेद हो जाएगा उसके लिए कहते यही वेद वाक्य ज्योति ये वाक्य है ददना ज्योहती वेद वाक्य गुण विधि अर्थात ददना जूहती एक विधि है ये किसका विधान किया कहते हैं गुणों का विधान कर दिया सोम का विधान कर्म, कर्म कहा है अच्छा कर्म नहीं, बोले नहीं है ना। कर्म भी नहीं, बोले वो तो उसके पूर्वो में ये वाक्य से पहले जैसे दधना जूहति वाक्य से पहले दधी गुण प्राप्त है क्या कर्म है यहां ऐसे सोम नहीं तो पहले गुण प्राप्त है ना कर्म प्राप्त है गुण तो प्राप्त नहीं है प्राप्त नहीं है इसलिए ये वाक्य अभी क्या करेगा दोनों को विधान करना पड़ेगा इसलिए अर्थात ये वाक्य दोनों का विधान करेगा क्योंकि ये वाक्य से पहले दोनों ही प्राप्त नहीं है दोनों ही विधान करेगा तो कहेंगे कि दोनों का विधान करे कहते नहीं सोम विशिष्ट याग का विधान करेंगे कहेंगे दंड को लाइए पुरुष को लाइए दो लाना पड़ेगा तो कहे दंडी को लाइए अभी दंडी कह देने से ये विशिष्ट एक हुआ तो इसलिए अभी वाक्य क्या हो गया अभी दो विधान करता ना एक विधान करता है एक विधान कर दिया तो कहते हैं सोम विशिष्ट याग विधानम अभी सोम विशिष्ट याग विधान करेंगे याग का किन्तु तो याग कैसा है सोम विशिष्ट याग तो सोम विशिष्ट याग कैसे करेंगे कहते सोम पदे मतुअर्थ लक्षण या सोम पद में मतुअर्थ लक्षणा करेंगे सोम पद जैसा कहते हैं कि धन लाइए कहते धन लाइये अर्थात तो धनवान को तो या धनवान को लाने करने से कहते धन पद से मतुपर्थ कर दिए धनम से धनवान इसी प्रकार की सोम में मतुअर्थ लक्षण कर देंगे अर्थात सोमवान था सोमवान याग तो सोमवता यागेन तृतीयांत हो गया तो यागे इष्टम भावेत किंतु तो याग किस प्रकार कहते हैं सोमवता यागेन तो इसलिए यहाँ दो वाक्य नहीं हुआ दो वाक्य अर्थात सोमेन यागम भावेत यागेन इष्टम भावेत दो वाक्य होता यागे इष्टम भावेत याग का विधान सोमेन यागम भावित सोम का विधान इस प्रकार की यहां नहीं हुआ सोमवता यागे न कह दिया दोनों समान अधिकरण कर दिया एक ही पदार्थ कह दिया तो सोमवता यागे न इष्टम भावेत वाक्यर्थ बोध तो जो सोमे नजत था सोमेन के स्थान पर कर दिया सोमवता तो सोम पद में मतुर्थ लक्षण कर दिया अब ये लक्षण हो गया लक्षणा क्यों हो गया कहते नहीं तो तात्पर्य उपपत्ति नहीं हो रहे है उपपत्ति ये लक्षणा का बीज है तो तात्पर्य उपपत्ति नहीं होने से लक्षणा कर दिया तात्पर्य उपपत्ति क्यों नहीं हुआ कहते सोम गुण कहाँ विधान करेंगे ये वाक्य का जो अर्थ है वो तो नहीं हो रहा है इसलिए लक्षणा करना पड़ा अच्छा सोमवता यागे न इष्टम भाव इति वाक्य बोध अभी कहेंगे की आप ना, आगे विचार सब दिखाएंगे अभी कहते हैं कि अभी आप सोमवता यागे न कहने से तो अभी तो दो चीज आ रहा है ना बुद्धि में पूर्व पक्ष कहते हैं कि न च न च कहेगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं उभय विधाने वाक्य भेद अब दो चीज तो विधान कर रहे हैं वाक्य भेद वाक्यभेद तो सिद्धांति कह रहा है कि प्रत्येकम उभय से अविधात प्रत्येक को भिन्न भिन्न करके उभय का विधान नहीं किया जा रहा है उभय से प्रत्येकम अलग अलग करके अविधान हम इसको अलग अलग करके विधान नहीं कर रहे हैं कि आप कहेंगे दो चीज का विधान हो रहा है हम तो कहते हैं कि सोमवता इष्टम भावे तो सोमवता हम तो एक ही चीज को कह रहे हैं तो सोमवता याग्न वो तो का अर्थ को ही कह रहा है सोमवता क्या कहते हैं याग्न वो कोई दो पद हो जाने से दो अर्थ नहीं हो गया तो सोमो बता एक ही चीज हम विधान कर रहे हैं प्रत्येकम उभयस्य से किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानत हम एक का विधान करते हैं वो विशिष्ट जैसे दंडिम आनय दंडम आनय पुरुषम आनय ऐसा कहेंगे तो दो विधान हो गया किंतु दंडिम आनय कह देता एक विधान होगा सिद्धांत ये उत्तर दिया जो विशिष्ट के अंदर एक दूसरा ये ये कई अभी क्या विधान किया मुख्य तो किसको विधान करता है ना। ना। कर्म को विधान किया तो इसलिए कर्म विधि हुआ किंतु तो सामान्य कर्म नहीं है एक विशिष्ट कर्म है किन्तु तो है तो कर्म विधि ये ये कर्म विधि किन्तु तो विशिष्ट कर्मविधि हो गया अग्निहोत्रम जुहुयात ये केवल कम कर्म विधि उसमें कोई गुण का विचार ही नहीं है अच्छा ठीक है यहाँ देखेंगे प्रधान कर्मणस्तु मानतरेण प्राप्त से अनुवाद एवं जहाँ प्रधान कर्म प्राप्त है अग्निहोत्रम जुहुयात मानतरेण वाक्याण अन्य वाक्य से प्राप्त है उसका अनुवाद कर दिया जुहोति दधना जुहोति इसमें जो जुहोति है वो अग्निहोत्र जुहियात आपका अनुवाद हो गया उभयमिति मूल में तृतीय पंक्ति में दिया यू उभयम् अप्राप्तम् मूल में तृतीय पंक्ति में है तो उभयम् का अर्थ कहते हैं शेष शेषी लक्षणम उभयम् शेष शेष हो गया अंग दधि अरे शेषी शेषी हो गया कर्म शेषम शेषोश अस्थिति शेष हाँ कर्म मुख्य है कर्म प्रधान है कर्ता भी यजमान भी उसी का अंग है क्योंकि कर्म है तभी तो सब उसमें जाके जुड़ेंगे जैसे तो नहीं है। ना तो ना स्वर्ग शेष है मतलब स्वर्ग शेषी है स्वर्ग तो के लिए कर्म शेष हो जाएगा कर्म के लिए ये सब अन्य पदार्थ शेष हो जाएंगे शेषी लक्षण उभयम अच्छा आगे विशिष्टम मूल में कह दिया विशिष्ट बीशिस्ट्र, किंतु विशिष्टम मूल में दिया किंतु ना सोम किंतु ऊपर में और कहीं है ना विशिष्टम बीशिस्ट्र, विशिष्टम के आगे यथाशो में न अच्छा आगे मूल में टीका में शेष विशिष्टम विशिष्ट शेषिण मेंर्थ विशिष्ट का एक का विधान किया तृतीय पंक्ति में दिया यू उभयम् अप्राप्त तत्र विशिष्ट विधत् ये विशिष्ट का अर्थ टीका में कहते हैं शेष विशिष्ट शेषी शेषी हो गया याग शेष हो गया सोम तो शेष विशिष्ट शेषी का विधान तदाह यथा सोमे नजेत तो यहाँ कौन हो गया श्वारीग। श्वारीग। और श्वारीग। श्वारीग। श्वारीग। श्वारीग। श्वारीग। अभी आगे कहते हैं ननु कैसे सोम बता मतुपन्द हो गया वही विशिष्ट हो गया आगे टीका मैं नु सोमूप सेग से अत्र विधि जैसे अग्निहोत्र जुहयात इसी प्रकार की तो सोमे न जुहया तो सोम एक याग है ये कर्म विधि हो इसको क्यों गुण विधि कहते हैं तो अग्निहोत्रेण जुहयात तो जैसे है इसी प्रकार की सोमेन जुहयाूप से सोम व्याग से अत्र विधि रस्तु यहाँ एक याग का विधान हो रहा है यहाँ गुण का विधान नहीं हो रहा है और याग का नाम क्या है कहते हैं सोम तो सोम रूप याग जैसे अग्निहोत्र रूप याग विधान हो इसी प्रकार सोम रूप का विधान हो किम विशिष्ट ये विशिष्ट विधान क्यों पूर्व पक्ष कहता है कि आप उसको विशिष्ट विधान माने क्यों ये सोम गुण और कर्म दोनों का विधान हो रहा है पूर्व पक्ष कहता है क्यों ये केवलो कर्म विधि है तो कहां हम ये केबलो विधि कह रहे हैं क्या तो दोनों मिला कर कर गुरुपक्ष कहता है कि सोम रूपस्य से यागस्य से तो अर्थात याग का नाम है सोम तो सोम है न इस प्रकार के तो किम विशिष्ट विधान विशिष्ट विधान क्यों मानते हैं इति आशंक्य सिद्धांति कहता है कि सोमस्य से द्रव्यत्व इस कर्म में सोम द्रव्य होकर के व्यवहार होगा होने से यागत्व तो असंभव आ सोम याग का नाम नहीं हो पाएगा ये तो द्रव्य है तो सोम पदे मत लक्षण स्वीकारेण विशिष्ट से विधेर युक्तत्वाद मोम पद में मतलक्षण स्वीकार करेंगे करने से विशिष्ट शेर यहाँ बता ऐसे विशिष्ट विधि ये युक्तत्वाद ये ही ठीक है इसलिए तो एक पदार्थ है ना और नहीं है क्योंकि अग्नि जो पदार्थ होगा वो वहाँ देवता होगा ना अधिकरण होगा तो कहेंगे अग्नौ जूहुया तो अग्नि हो जाएगा अधिकरण जिसमें हवन करेंगे और कहेंगे ना न यद तो आहवनीय जुहोती ऐसे अलग वाक्य है आह्वनीय सप्तमी वहाँ कहता है इसलिए अग्निहोत्रम द्वितीय है उसको वहाँ अग्नौ होत्रम इस प्रकार की क्यों विग्रह घटा रहे हैं तो वहां तो अग्निहोत्रम कहता है तो अग्नौ होत्रम कह करके अर्थात अग्नि में हवन करे इस प्रकार की आवश्यक नहीं क्योंकि दूसरा वाक्य है यद आहवनिये जुहोती वो तो अधिकरण कह दिया और कहेंगे नहीं नहीं यहाँ अग्न ये होत्रम अग्निदेवता है कहते देवता कहने के लिए भी अलग वाक्य है तो वहाँ है यद सूर्य यद जोती, अग्निर्ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा इति सायम जुहोती अग्निर्ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सायम ज्योति अर्थात अग्नि को यहाँ देवता रूपेण अग्नि ही ज्योति रूप है अग्निहोत्र कर्म में अग्नि देवता रूप कहने के लिए अन्य वाक्य है इसलिए अग्निहोत्र में ना द्रव्य ना अधिकरण ना देवता ना अधिकरण ये दोनों ही कहा नहीं जाएगा क्यों अन्य वाक्य है अगर यही वाक्य कह देगा देवता को अथवा तो अधिकरण को वो वाक्य फिर क्या होगा तो वो अभी वो वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे इसलिए कहते हैं अग्निहोत्र तो केवल कर्म का नाम हो जाएगा कर्म में जो जो पदार्थ जरूरत है उसको कहने के लिए अगर अंतर उपलब्ध है तो फिर इस वाक्य को द्रव्य देवता अधिकरण इत्यादि के लिए व्यवहार नहीं किया जाएगा नहीं तो वो वाक्य व्यर्थ होंगे ये आगे से विचार दिखाएंगे टीका में सोम पद में मतुअर्थ लक्षण स्वीकार करने से विशिष्ट विधि यही यहाँ युक्त है ये मानना ठीक है अभी पूर्व पक्ष कहेगा नीका में शेष शेषी लक्षण उभय पदार्थ विधाने विधान वाक्य भेद सेशी शेष हो गया सोम शेषी हो गया या तो ये उभय पदार्थ का विधान करने से वाक्य भेद होगा तो सिद्धांति यहाँ उत्तर देगा ये पूर्व पक्ष संख्या लाता है सिद्धांति उत्तर देगा हम दो का विधान नहीं कर रहे हैं ये शंका दिखा रहे हैं तो कहीं कोई कह देगा ठीक है वाक्य भेद हो हमको दो चीज चाहिए तो वाक्य भेद अगर होगा तो क्या हानि है तो कहते हैं सच सच है न स इष्ट वाक्य भेद इष्ट नहीं है क्यों यत्र वाक्य भेद तत्र अष्ट दोष प्रसंगात जहाँ वाक्य भेद होता है वहाँ आठ दोष होता है तो क्या दोष दिखाते हैं तथा तो ही ब्रीहिभिर् यजेत यवेरवा इति मंत्र है पुरोडास बनाएंगे धान के द्वारा बनाएंगे अथवा यव के द्वारा बनाएंगे ब्रिहिभिर्यजेत यवेरवा तहा तो क्या हो गया ब्रीहिभिर्यजेत <laughs> आगे यभे ही यज ऐसे यहाँ दो वाक्य है तो कहते हैं यहाँ ऐसे मानेंगे तो आपको आठ दोष आएगा वाक्य तो एक ही है ब्रीबीर यजेत अगर आप इसको दो वाक्य कर देंगे तो आठ दोष आएगा क्या दोष आएगा कहते हैं ये वाक्य है वेद वाक्य है तो आप ब्रीही के द्वारा याद कर सकते हैं यभ के द्वारा भी याद कर सकते हैं तो प्रमाण ब्रीही में है ना में है दोनों में है तब तो प्रामाण्य ब्रिह याग भी में प्रामाण्य है यव याग में भी प्रामाण्य है अगर आप प्रथम किंतु आज का अगर आपको अग्निहोत्र करना है आप जो पुरोडास बनाएंगे या तो ब्रिह में बनाएंगे अथवा यव में बनाएंगे मिला, hmm. नहीं तो मिला नहीं पाएंगे क्योंकि ब्रह भीजय तो यवे वाह इसलिए मिला नहीं पाएंगे अगर आप प्रथम वृहि के द्वारा करेंगे सोचेंगे कि आज का तो हम याग ब्रीह के द्वारा करेंगे तब अभी यव का व्यवहार किए क्या उसका त्याग हो गया यव में प्रामाण्य था अभी यव निष्ठ प्रामाण्य का त्याग हो गया यव में अप्रामाण्य था क्या तो यव में जो अभिद्यमान अप्रामाण्य उसको आप ग्रहण कर लिए यव में प्रामाण्य को त्याग दिया है सब आगे यव में जो प्रामाण्य था उसको त्याग किए में जो अप्रामाण्य नहीं था उसको ग्रहण किए ये दो दोष आ गया अगला दिन सोचेंगे आज तो यवो में करेंगे यवो में अप्राम्य था क्या अप्रामाण्य नहीं था यवो में जो अप्रामाण्य नहीं था उसको किंतु आप लाए के ग्रहण किए अभी यवो में किए नहीं अब रही में कर लिए अच्छा बिल्कुल नहीं नहीं गया अच्छा। तो इसलिए क्योंकि दिन में आप एक ही बार करेंगे तो करने से आप ब्रीही का व्यवहार किए तो ब्रीही का व्यवहार किए तो यभ में अप्राम्य तो। उस, तो। हाँ, उस पक्ष में यव में अगर याग करेंगे तो ब्रीह में अप्राम्य को स्वीकार प्रामाण्य को त्याग कर दिए और अप्रामाण्य को स्वीकार कर दिए जो अप्राम्य के था नहीं उसको स्वीकार कर दिए फिर कभी आगे जब फिर आप जा करके यव में करेंगे यव का उस दिन तो हो गया तो कर नहीं। पहले ब्रीही में किए आगे जब यव का करेंगे यव का प्रामाण्य आप कल त्याग कर देते हैं जो त्यक्त प्रामाण्य फिर ग्रहण कर रहे और जो गृहित अप्राम्य उसको त्याग कर रहे हैं तो प्रथम ब्रीही करके बाद में यव करने से चार दोष आ गया और फिर विनी गिर अगर आप प्रथम यव करेंगे बाद में ब्रीही करेंगे तो चार दोष आएगा आएगा तो इसी प्रकार की पूरा वाक्य में आठ दोष आ जाएंगे जहां भी वाक्य भेद होगा अर्थात तो एक वाक्य के द्वारा दो अर्थ कहेंगे दो अर्थ से आप एक अर्थ ग्रहण करेंगे बाकी एक तो नहीं कर पाएंगे इस प्रकार होगा तो ये आठ दोष आ जाएगा देखिए आगे देते हैं तथा च प्रथम अर्थात आदो प्रयोगे प्रथम प्रयोग है प्रथम दिन जो करेंगे क्या करेंगे कहते हैं बृह अनुष्ठाने गृह के द्वारा ये आगे करेंगे करने से ये यवशास्त्र शास्त्र प्रामाण्य प्रामाण्य का अर्थ हो गया यव प्रा... शास्त्र प्रामाण्य प्रामाण्य से इसका क्या अर्थ स्वार्थ अनुष्ठापकत्व प्रामाण्य क्या स्वार्थ का अनुष्ठान करवा पाएगा तो स्वार्थ अनुष्ठापकत्व अनुष्ठापक परित्याग कर दिया प्रामाण्य का परित्याग कर दिया तो यव का यवशास्त्र का जो प्रामाण्य था उसका प्रामाण्य का अर्थ हो गया स्वार्थ का अनुष्ठान करवा सकता था वो किन्तु आप उसका परित्याग कर दिए और स्वार्थ अनुष्ठापक रूप से अप्रामाण्यव में अप्रामाण्य था क्या नहीं था अप्रामाण्य का अर्थ स्वार्थ अनुष्ठापक स्वार्थ का अनुष्ठान नहीं करवा पाएगा ये हो गया अप्रामाण्य उसका अप स्वीकार स्वीकार कर लिए प्रामाण्य का त्याग अप्रामाण्य का स्वीकार यवशास्त्र में हो गया त्वितीय प्रयोग फिर अगला जब करेंगे याद तो वहां क्या करेंगे अगर यव अनुष्ठान कर दिए तो पूर्व परित्यक्त यव शास्त्र से प्राम्य स्वीकार जिसको उल्टी कर दिए थे फिर, फिर इसको ग्रहण कर लिया तो इसलिए कहते सर्वम संतम मैया क्या फिर कर लिया इसको कहते इस हो गया तो पूर्व का जो प्राम किया उसका ना का प्राम कहा ग्रहण किया था तो गृह में क्या था ना पक्ष में नाग कर दिया यव का ग्रहण किया था क्या करता है ग्रहण किया मतलब जिसको त्याग कर दिया था उसको ग्रहण करता है तो पूर्व परित्यक्त यवशास्त्र प्रामाण्य से उसको फिर स्वीकार करता है और पहले यवशास्त्र में क्या स्वीकार किया था अप्रामाण्य कहते हैं स्वीकृतअ्य तद अर्थात यवशास्त्र उसका फिर परित्याग कर दिया जिसका अप्रामाण्य अप्राम्यवशास्त्र का स्वीकार किया था उसका फिर त्याग कर दिया दियाण्य से परित्याग यवशास्त्रे चार दोषा बनती ब्रिहिशास्त्र को पहले किया तो यव शास्त्र को लेकर के चार दोष हो जाएगा ब्रीही को पहले किया तो यव शास्त्र के लिए चार दोष आ गया चार दोष आ गया मतलब ब्रीही को जब किया प्रथम है, यव को लेकर के चार दोष आ गया यब को लेकर के चार दोष हो गया मतलब ब्रीही को प्रथम कर लिया बाद में यव को किया तो यव को लेकर के चार दोष हो गया इसी प्रकार की पहले अगर यव को कर लेगा तो ब्रीही को लेकर के चार दोष हो जाएगा इसी को आगे कहते हैं तो तथा प्रथम प्रयोगे है यव अनुष्ठाने तो फिर ब्रीहि प्रामाण्य को ग्रहण किया तो कहते हैं ब्रीहिशास्त्र शास्त्र से प्राम्य अर्थात स्वार्थ अनुष्ठापकत्व लक्षण से स्वार्थ का स्वार्थ अर्थात याग वो याग का मतलब ब्रीही को लेकर के जो याग तो ओ स्वार्थ अनुष्ठापकत्व लक्षण परित्याग हो गया तो शास्त्र का जो प्रथम अगर हव का अनुष्ठान करेंगे ब्रिहशास्त्र का प्रामाण्य त्याग हो गया और स्वार्थ अनुष्ठापक तो रूप से अप्राम्य से स्वीकार बृहिशास्त्र में अप्राम्य स्वीकार कर लिया अभी ब्रीह को लेकर के दोष चल रहा है स्वार्थ अनुष्ठापक रूप अप्रामाण्य को ग्रीही में स्वीकार कर लिया तथा तो द्वितीय प्रयोगे आगे फिर अगर ब्रीही का अनुष्ठान करेगा बृह अनुष्ठान है तो ब्रीह शास्त्र प्रामाण्य जो कि पूर्व परित्यक्त्य पहले शास्त्र में प्रामाण्य को त्याग कर दिया था पूर्व परित्यक्त्य फिर स्वीकार किया स्वीकृत और दूसरा स्वीकृत तद तद् से जब ब्रीहि में अप्रामाण्य स्वीकार किया था तो उसका फिर परित्याग कर दिया तो ब्रीह शास्त्र चतवारों दोषा शास्त्र में चार दोष हो गए तो पहले किसका अप्रामाण्य को ग्रहण किया था ब्रीह का अप्राम्य को ग्रहण किया था तो अभी ब्रीही का अप्राम्य को फिर परित्याग कर दिया यहाँ ब्रीही को लेकर के चारो दोष हो रहा है न मतलब यहाँ पक्ष में दोष आ रहा है प्रथम यव कर लिया तो पक्ष को लेकर के दोष पूर्व में यव पक्ष को लेकर के दोष यव पक्ष अर्था ब्रीही प्रथम अनुष्ठान कर दिया चार दोष पूरा वाक्य में आठ दोष आ गया अच्छा दो सावंती अष्ट दुष्टो विकल्पो यथा विस्त्रे प्रसिद्ध तथा पूर्व पक्ष कहता है यहाँ भी वाक्य भेद होगा क्योंकि आप दो का विधान कर रहे हैं तो जहां भी इस प्रकार के दो का विधान होगा तो वाक्य भेद होगा ये पूर्व पक्ष दिखा है सिद्धांति उसका उत्तर देता है अच्छा। कैसे ह ब्रीही यजेत यवेरवा ऐसा कहा तो अभी आपके पास विकल्प रहा आप ये भी कर सकते हैं अथवा वो भी कर सकते हैं किंतु दोनों में वेद वाक्य के अनुसार प्रामाण्य है नहीं है प्रामाण्य है प्रथमे अगर वृहि का अनुष्ठान करेगा तो फिर उस कर्म में उसी दिन का याग में उसी याग्ञ में और यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करेगा क्योंकि ब्री में किया तो यव में नहीं करेगा क्योंकि विकल्प दिखाया है तो अगर ब्रीही को लेकर अनुष्ठान किया तो शास्त्र में प्रामाण्य शास्त्र अनुष्ठान करना चाहिए यह प्रमाण है उसको ग्रहण किया क्या तब तो शास्त्र का प्रामाण्य को त्याग कर दिया और यवशास्त्र में अप्रामाण्य था क्या उसको ग्रहण किया ना ना जिस समय में प्रामाण्य त्याग कर दिया उस समय में अप्राम्य को ग्रहण किया जिसे कहते ना तो इन ना इनका सम्मान करना चाहिए ये सम्मान नहीं किया इसका अर्थ तो क्या कर दिया असम्मान कर दिया ये अर्थात प्रामाण्य का त्याग कर दिया अर्थात तो अप्रामाण्य का ग्रहण कर लिया दृष्टिकोण से दृष्टिकोण दिखा कर तो तो त्याग करना जैसे दोष है अप्रामाण्य को ग्रहण करना भी ऐसे दोष दो अर्थात दो तो अलग अलग दृष्टि से होगा दोनों साथ भी होगा ऐसा होगा तो प्रामाण्य को त्याग किया किन्तु अप्राम्य को ग्रहण नहीं किया बीच बीच वाला स्थिति कभी कुछ हो सकता है यहां तो नहीं हो पाएगा तो कभी कुछ हो सकता है प्रामाण्य को त्याग कर दिया किन्तु अप्रामाण्य तो को ग्रहण भी नहीं किया जैसे कहते हैं धर्म नहीं किया तो इसका अर्थ अधर्म करेगा क्या नहीं। बीच, नहीं। बीच बीच वाला भी हो सकता है तो इसी प्रकार इस, यहाँ तो संभव नहीं है कहीं ऐसे हो सकता है कुछ तो दोनों, दोन तो तो दोनों करना है न अगर वो हमेशा गृह में ही करता रहेगा तो करता रहेगा तो फिर उसका यवो में चार दोष होगा अभी दो दोष हो गया फिर अगर कभी वो कहेगा नहीं आज तो यव में करेंगे ऐसा अगर करेगा वाक्य कौन है कहते वही वाक्य है कहते हैं, उसी वाक्य में आप यव का प्रामाण्य त्याग कर दिए थे और अप्राम्य ग्रहण किए थे तो उसी वाक्य में अभी आप वही वाक्य व्यवहार करते हैं जो प्रामाण्य त्याग किए थे उसको फिर ग्रहण कर रहे हैं ये एक दोष है और जो अप्राम्य ग्रहण किए थे उसी को फिर त्याग कर रहे हैं क्योंकि समान वाक्य है तो इसलिए केवल यव को लेकर के चार दोष आ गया जो केवल कहेगा नहीं हम तो सारा जीवन केवल ग्री में ही करेगा तो उसको यवो शास्त्र लेकर के चार दोष होगा किंतु वाक्य तो समान है ना कोई कहेगा हम तो सारे जीवन यभो में करेगा तो उसका भी चार दोष आएगा किंतु एक ही तो वाक्य तो है तो एक ही वाक्य से इसके चलते चार दोष आया इसी व्यक्ति के चलते चार दोष आया एक ही वाक्य में तो वाक्य में तो आठ दोष आ गया आठ दोष आ जाएगा जहाँ भी इस प्रकार स्थिति होगा अर्थात तो एक वाक्य से दो का विधान करेंगे तो आठ दो सो हो जाएगा उसमें प्रामाण्य था किंतु अभी वो उसको प्रमाण माना है क्या अप्राम्य को ग्रहण किया तो दो, दो बाद में फिर किस दिन सोचेगा कि नहीं नहीं अब तो यव में करेंगे यव का यव में ना गृह का बात ही नहीं है यव में पहले प्रामाण्य का त्याग किया था अभी प्रामाण्य को ग्रहण किया तीसरा हो गया चतुर्थ अप्रामाण्य को ग्रहण किया था उसका त्याग किया क्या अप्रामाण्य को ग्रहण किया था त्याग कर दिया यह दोष क्यों होगा प्रमाण्य को त्याग कर दिया था तो अभी प्रामाण्य को ग्रहण कर लिया ये तो ठीक ही काम करता है कहते हैं ठीक ही काम करता है किंतु कुछ है के करके फिर उसको वापस लाना कहते हैं ये है कि दोष हो इस दृष्टि से कहेंगे ये भी दोष होगा तो कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है कह दिया सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है आगे टीका में न चवद्रापि इष्ट एवं वाच्यम सिद्धांत कहते हैं कि न च वाच्यम पूर्वपक्ष क्या कहते हैं तद्वदापि इष्ट यहाँ भी इसी प्रकार होगा अर्थात आठ दोष आएगा क्योंकि यहाँ दो पदार्थ का विधान हो रहा है वाक्यभेद है मात्र के आठ दोष पूर्वपक्ष कहे यहाँ सिद्धांत कहते ऐसा नहीं देखिए त्र वृहवो पुरोपैक कार्यकारिविक इष्टवात गत्यंतर और ब्रीही और यव ये दोनों के द्वारा पूर्वास बनाएगा पूर्वडास ये दोनों का एक ही कार्य है एक ही कार्य होने से विकल्प हो सकता है तो विकल्प से इष्टत्वार और वहां कोई गत्यंतर भी नहीं है ब्रीही भी यजय तो इसका और कोई उपाय भी नहीं है तो या तो ब्रीहि से करें या तो यव से करें तो वाक्यों में तो आठ दोष आ जाएगा यहाँ कहते हैं यहाँ ना एक तो है और ना गत्यंतर अभाव है यहाँ गत्यंतर है आप विशिष्ट विधान कर दीजिए किंतु वहां नहीं कर पाएंगे क्यों वहाँ वाह वाक्य ही वाह है इसलिए आप वहा विशिष्ट कर ही नहीं पाएंगे और वहा पुराश ब्रीही से बनाए अथवा यभ से बनाए बनाएंगे तो पूर्व ड आपका कर्म पूरा हो जाएगा यहाँ किन्तु ऐसा नहीं है सोम से करे अथवा याग के द्वारा करे सोम के द्वारा करे अथवा याग के द्वारा करे ऐसा हो पाएगा क्या नहीं होगा तो यहाँ तो दोनों को साथ लेना ही पड़ेगा यहाँ अर्थात तो दो अलग अलग पदार्थ जो आ रहे हैं ये यह दोनों यहाँ विकल्प नहीं है वृह में विकल्प है आपका कर्म पूरा हो जाएगा किन्तु यहाँ सोम और याग में विकल्प नहीं है तो इसको कहते है। हैं साथ लेना पड़ेगा नहीं है, तो इसलिए दोनों में अब समान नहीं कह पाएंगे आ, को दिखा करके यहाँ भी वाक्यभेद होगा दोष होगा ऐसे नहीं कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे यहाँ सिद्धांत कह रहे हैं कि यहाँ अष्टोष नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले विकल्प ही नहीं है विकल्प है आप अगर ब्रीही में करेंगे आप यव को त्याग कर रहे हैं इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे कि हम याग को करेंगे और सोम का त्याग कर देंगे कहने आपका द्रव्य क्या लेंगे ब्रीही अब में, यहां नहीं। तो में। है किंतु सोम सोमे नहीं अचे तमे अभी यही वाक्य का विचार चल रहा है ब्रहि अब को तो पूर्वपक्ष दृष्टांत दिखा दिया पूर्व पक्ष कहता है कि भिर भिर ब्रहिरत यभ ये देखिए दो विधान होता है वाक्य भेद हो गया सोमे यजेत में भी दो विधान होता है सोम और याग इसलिए यहाँ भी अष्टदोष होगा सिद्धांत कहता है कि वहाँ विकल्प है ये विकल्प नहीं है इसलिए यहाँ अष्टदोष नहीं हो पाएगा हाँ ये दोष है आगे कहते हैं इसको ब्रिहमय हाँ माना जाता है क्यों कहते हैं कि गत्यन्तर अभाव अच्छा वहां गत्यंतर अभाव है ब्रीही और अवय में अन्य कोई उपाय ही नहीं है तो इसलिए आठ दुश्मन नहीं पड़ेगा तो कहते है ब्रीही अवयोह टीका में द्वितीय पैराग्राफ में ब्रीही अवयो हो पूर्वास कार्य कार्य न दोनों एक कार्य ही करेंगे पूर्वास बनाएंगे पूर्व डरूप पूर्वास जाएगा कर्म करने का समय विकल्प तो से इष्टत्वात वहाँ विकल्प इष्ट भी है और गत्यंतर अभाव वहाँ विकल्प इष्ट है गत्यंतर अभाव है प्रकृत प्रकृत कौन सा वाक्य है सो में नहीं अजयता यहाँ तो गुण विधि मात्र स्वीकारेणी उपपत्त यहाँ तो अगर हम गुण विधि मान लेंगे तो भी हो जाएगा गुण विधि मात्र स्वीकारेणी उपपत्त न उभय विधि साधुर अच्छा पूर्व पक्षी ही करा है तत्र न ब्रीहीवयो नकृते तो गुणविधि अच्छा अच्छा ये पक्षे ही कह रहा है पूर्वपक्ष कह रहा है कि अच्छा अच्छा न न पूर्वपक्ष कह है की तदवद अत्र इष्ट यहाँ भी आठ दस होगा सिद्धांत कहता कि नहीं होगा वहाँ ब्रीहीव में ही कार्य है विकल्प इष्ट है गति अंतर अभाव है पूर्व पक्ष कहेगा तो ठीक है यहाँ हम केवल प्रकृत गुण विधि मात्र शिव कारण उपपत्ति वहां जैसे आप कह दिए कि वृहिअव में कोई गति नहीं है किंतु सौम्य नजत में हम गति दिखा रहे हैं क्या गति है कहते हैं गुणविधि मात्र मान लीजिए विधि मात्र मानने से यह भी कोई विशेष मतलब दो का विधान नहीं करना पड़ेगा तो हो जाएगा काम पूर्व पक्ष कह रहा है प्रकृत हेतु गुण विधि मात्र शिव न उहे कार्य उप नव पक्ष कह रहा है इसलिए दोनों का विधान मत करिए तो आशंक्य पूर्व पक्षी आशंका करने से सिद्धांत कहता कि न मूल में जो दिया उभय न चाहधा वाक्यभेद सिद्धांत कहता कि प्रत्येकम उभय से अविधान केवल गुण विधि मानेंगे वो भी आवश्यक नहीं है और उभय अर्थात तो वाक्य भेद करना ये आवश्यक नहीं है फिर क्या करेंगे मूल में कह दिया विशिष्ट से एक से व विधान एक ही विशिष्ट का विधान करेंगे क्या हुआ फलो सुमे नजतः जहां कोई फलो नहीं सुनाया जाएगा वह स्वर्ग होगा स स्वर्ग हो सर्वान प्रति अविशेषात ऐसे सामान्य वाक्य है जहां कोई फल सुनाई नहीं देगा वह स्वर्ग मानेंगे अच्छा ठीक है आगे हैं यहाँ इतना विचार यहाँ मतलब जानने का था तो यहाँ सिद्धांत कह दिया कि हम विशिष्ट एक याग का विधान कर देंगे गुण विधि गुण अलग है कर्म अलग है ऐसे दो नहीं मानेंगे ठीक है पूर्व पक्ष कहता है कि आपने कहा कि कर्म विधि नहीं है इसलिए सोमेन यजे को कर्म विधि गुण विधि दोनों माने और दधना ज्यूहोति में उसको केवल गुण विधि मान लिए क्यों वहाँ कर्म विधि है अग्निहोत्रम जूहोति पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ भी कर्म विधि है क्या है पूर्व पक्ष के नच ज्योतिषो में न स्वर्ग काम यजेत इति प्राप्त याग उद्देश्य नोम रूप गुण विधान में वस्तु त तो ज्योतिष में न स्वर्ग काम यजेत तो ये हो गया कर्म विधायक वाक्य ज्योतिषम रूप कर्म इसके द्वारा यजेत जो स्वर्ग चाहता है इति विधि प्राप्त, प्राप्त वहां जो चिन्ह दिया है नीचे देख लीजिए टिप्पणी में अर्थात विधि न प्राप्त तो विधि प्राप्त समास हो गया तृतीय पूर्व पक्ष कहता कि देखिए ये विधि वाक्य है कर्म विधि वाक्य है अगर कर्म विधि वाक्य हो जाएगा फिर सोमय न यजयत तो यह क्या होगा गुण विधि हो जाएगा जैसे दधना ज्योति हो गया सोमय न यजयत तो विधि तो प्राप्त याग को उद्देश्य करके सोम रूप गुण विधान में वह अस्तु सोमे न यागम भाव ह ज्योतिष में न स्वर्ग काम यजत अग्निहोत्र तो सोमे न यागम भावत याग कहाँ से प्राप्त हो गया ज्योतिष स्वर्ग काम योजत याग प्राप्त हो गया तो सोमे न के द्वारा खाली सोम का विधान कर देंगे केवल गुण का विधान करेंगे तो सोमे नागम भावित कह रहा है तो किम मतुअर्थ लक्षण ये मतुअर्थ लक्षण क्यों करते हैं तो हमको दूसरा वाक्य कर्म विधान के लिए है सोमे नजत गुण विधान हो जाएगा सोम रूप सोम रस रूप गुण विधान हो जाएगा तो क्यों मतुअर्थ लक्षण करते हैं क्योंकि लक्षण करना ये दोष है जब आपको मुख्य उपाय से शक्ति वृद्धि से पदार्थ उपस्थित तो होंगे आप लक्षणा क्यों करेंगे गंगायाम घोष कहने से संभव नहीं होता है लक्षणा करिए। तो जहां संभव है क्यों लक्षणा करेंगे सिद्धांतिक न चौच्यम क्यूँ तस् अधिकार विधित्व न उत्पत्ति विधित्व असंभवा ज्योतिषो न स्वर्ग काम यजेत तो ये जो ज्योतिषम काम करेगा वो कौन करेगा स्वर्ग काम करेगा तो ये अधिकारी को कह रहा है अर्थात तो जो फल ये जो ज्योतिषमो जो कर्म करेगा उसका फल कौन भोग करेगा कहते हैं जो स्वर्ग काम हो? तो फल स्वामित्व बोधक विधि अधिकार विधि आगे आएगा स्वर्ग काम, काम, तो काम ये स्वर्ग काम ये जता है जो तो स्वर्ग काम ये जता ये अधिकार विधि है सिद्धांति कह रहे हैं क्यों कहते ये वाक्य से पता चलता है ना ये फल किसको मिलेगा कहते जो स्वर्ग काम है वही ये कर्म करेगा तो फल उसको मिलेगा क्योंकि यहाँ स्वर्ग एक फलो है फलों का स्वामी कौन होगा कहते जो स्वर्ग काम है ये ज्योतिष ज्योतिष में तो कर्म का नाम है मात्र ज्योतिषो में न यजत अर्थात ज्योतिष ज्योतिष्ट्रोम यागे न भावे याग ये दोनों समान अधिकरण है तो जो स्वर्ग चाहता है वो ज्योतिष्ट्रोम नाम का याग करे तो ज्योतिष्ट्रोम ये कर्म का नाम हो गया और स्वर्ग का मो अधिकारी हुआ तो सिद्धांत कहता है कि कर्म का विधान नहीं कर रहा है यह अधिकारी को कह रहा है ये अधिकार विधि क्यों ये वाक्य कह रहा है कि ये वाक्य जैसे स्वर्ग काम हो या जयत ये अधिकार विधि है इसमें अधिकारी का कथन हो रहा है हाँ निश्चित चाहिए आवश्यक होगा तो सिद्धांत के है कि अधिकार विधित्व न ज्योतिषो में न स्वर्ग काम यजे तो यह अधिकार विधि है अधिकार विधित्व न उत्पत्ति विधित्व असंभवात उत्पत्ति विधि अथा कर्म विधि अग्निहोत्र जुहुयातना अग्निहोत्र जुहयात ये जो इसका कर्म विधि कहते थे उसका नाम है उत्पत्ति विधि तो अभी क्या हुआ स्वमे न यजेत पूर्व पक्ष का इसको गुण विधि मानिए और ज्योतिष्टों में न स्वर्ग काम योज ये उत्पत्ति विधि हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि ज्योतिष्टों में न स्वर्ग काम योजे ये अधिकार विधि है इसलिए उत्पत्ति विधि नहीं होगा उत्पत्ति विधि जो कर्म को कहेगा गुण विधि जो गुणों का विधान करेगा अधिकार विधि जो फलस्वामियों को कहेगा फलोस्वामी तो फल किस मिलेगा यह अलग अलग विधि है तो सिद्धांत कहता है ज्योतिष में ना स्वर्ग काम ये, तो ये अधिकार विधि हुआ तो उत्पत्ति विधि नहीं होगा इस प्रकार के सिद्धांति कह दिया से कुछ और भी सकता है, लेकिन तो। इस कर्म से स्वर्ग मिलेगा ज्योतिष में जो है सोमयाग है तो इसलिए ये तो सोमयाग का अधिकार कहता है अर्थात फल का कथन करता है अधिकार विधि अर्थात फल कथन करना का हो रहा है। ना इसमें नहीं हो रहा है तो न मतलब यहाँ ये अधिकार को कह रहा है ये याग है किंतु इस वाक्य से याग का विधान नहीं हो रहा है तो ज्योतिष में न यजेत किंतु ये याग कौन करेगा अधिकारी कौन है इसके लिए अर्थात ये वाक्य स्वर्ग कामों को कह रहा है अर्थात ये अधिकारी को कह रहा है जैसे आएगा स्वर्ग कामों यजे कह दिया तो स्वर्ग काम में यजेता तो क्या या करेगा कहते ज्योतिष्टो में करेगा अभी कौन करेगा कहीं स्वर्ग काम इसलिए ये वाक्य अर्थात तो अधिकार विधि माना जाएगा जैसे ज्योतिष में न यजयता ये अलग वाक्य होगा जो कि कर्म को कह देगा जैसे अग्निहोत्र जो हुआ इसी प्रकार की अलग वाक्य होगा ज्योतिष में न यजयता तो, तो किन्तु कौन करेगा ये अधिकारी कह देगा जैसे आगे आएगा और अधिकार विधि दिखाएंगे ना ऐसा नहीं है आगे दिखाएंगे जहां जहाँ हो नहीं है वहां क्या करेंगे मानना पड़ेगा जैसे अभी ज्योतिष स्वर्ग काम यजेत, इसको अधिकार विधि कहा क्यों तो कहते हैं कि इसका कर्म विधि सोमेन यजत में लेंगे वही विचार आरम्भ हो ना सिद्धांत कहते है कि सोमे नजत में आप उत्पत्ति विधि मानेंगे गुण विधि मानेंगे पूर्व पक्ष कहता है कि ना ना उसको केवल गुण विधि मानेंगे पूर्व पक्ष कहता है उत्पत्ति विधि किसको कहेंगे ज्योतिष स्वर्ग काम यह तो सिद्धांत कहता है कि सोमय यह उत्पत्ति विधि गुण विधि पूर्व पक्ष कहता है कि सोमय यह केवल गुण विधि उत्पत्ति विधि कौन है ज्योतिषमेनोस्वर्ग काम यह सिद्धांत कह रहा है कि ज्योतिष स्वर्ग का काम यह तो ये क्या विधि है अधिकार, अधिकार विधि तो इस प्रकार की चला तो पूर्व पक्ष कहता है कि वो गुण विधि और ये कर्म विधि सिद्धांत कहता है कि वो गुण कर्म दोनों विधि और ये अधिकार विधि इस प्रकार के अर्थात क्योंकि पूर्व पक्ष का बात अगर माना जाएगा ये उत्पत्ति विधि हो जाएगा ज्योतिषोम स्वर्ग का काम यह तो अधिकार विधि नहीं है ये हो जाएगा नहीं तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा उसको गुण विधि मान लीजिए इसको कर्म और अधिकार उत्पत्ति और अधिकार ये दोनों विधि मान लीजिए इस प्रकार की विवाद होगा तो इस प्रकार की अगर इसको अगर उत्पत्ति और अधिकार दोनों विधि मानेंगे तो आप यहां मतलब कर नहीं पाएंगे मतुअर्थ लक्षण नहीं कर पाने से आपको दो वाक्य मानना पड़ेगा तो वाक्य भेद मानना पड़ेगा तो मतवार लक्षण जो करते हैं लक्षणा पद में किए ना वाक्य में किए पद में कर दिए तो पद का दोष और वाक्य का दोष कौन बड़ा होगा तो अगर आप इसको ज्योतिष में स्वर्ग काम यजेत उत्पत्ति विधि अधिकार विधि दोनों मानेंगे तो वाक्य भेद होगा वाक्य का दोष होगा किंतु तो सोमवता कह देने से वहां पद में लक्षण करेंगे तो पद दोष होगा एवं छोटा दोष होगा 200 है।, है तो इसलिए आगे पृष्ठ में देखते हैं पृष्ठ संख्या 55 अच्छा आज यहां रखेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मे दूर्ण पूर्ण मे पूर्ण शिव पूर्णमाद पूर्ण में वशिष्य ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण सूत्रभाष्यार